यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम कि उपाध्याय इसीलिए भगवान शंकर के सामने जब काम आता है और वे अपनी तीसरी दृष्टि खोलकर देखते हैं तो देवता कहने लगे महाराज इसे तीसरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं उन्होंने कहा इसका रूप रंग देखकर भ्रम हो रहा है यह हमारे प्रभु से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है देखें असली है कि नकली उस दृष्टि के खुलते ही वह भस्म हो गया पर आनंद तब आया जब भगवान राम दूल्हे के वेश में जा रहे थे तो तुलसीदास जी ने कहा कि काम घोड़ा बनकर भगवान राम की सेवा में आ गया जनुबाज वेश बनाय मनुष्य श्री राम अश्व पर आरूढ़ है और शंकर जी देखने आए शंकर राम रूप अनुरागे शंकर जी को देखकर कर मानो काम को हंसी आ गई महाराज आज भी खोलिए ना तीसरा नेत्र आज आपको क्या हो गया आज आप कितने बदल गए हैं भगवान शंकर ने कहा तुम कितने बदल गए हो यह तो देखो अब तक तुम दूसरों पर सवारी करते रहे आज राम तुम पर सवार हैं अब राम से अलग हो तब तुम्हें पता चले अलग हो जाओगे तब तुम तो स्म हुए बिना नहीं रहोगे इसका मानो सांकेतिक तात्पर्य यह है कि जहां पर संध्या की वृत्ति काम की दिशा में गई वह संध्या जीवन को राम से दूर कर देती है मिथिला की संध्या की तो बात ही क्या है श्री सी राम सीता का विवाह हुआ वह भी संधि बेला में हुआ धेनु दूर बेला बिमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो विदे हसन जान सगुन अनुकूल भक्तों ने एक नई संधि बेला बना ली क्या बोले रात्रि श्याम और दिन उज्जवल विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षण यही है कि श्यामता रात्रि की न रह राम की श्यामता बन जाए और उज्ज्वलता श्री सीता जी का गौरवर्ण बन जाए इस दिव्य संध्या में जहाँ पर भक्ति और भगवान का मिलन होता है श्री सीता जी और श्री राम जी का मिलन होता है वह तो आनंद की पराकाष्ठा है वह संध्या जब किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तब वह परिपूर्ण हो जाता है धन्य हो जाता है मानो हमारे आपके जीवन में यह जो संधि है अगर हम गहराई से विचार करके देखें तो हम कई बार ऐसी स्थिति में होते हैं कि यह प्रश्न आता है कि यह करें कि यह करें यह उचित है कि यह उचित है यह द्वंद्व जब कभी आवे तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है अब थोड़ा दूर चलें किंतु किधर जाएं यह सोचना चाहिए जय और विजय संधि की दहलीज स्थल पर थे किंतु सावधान नहीं थे कैसे चार महात्मा दर्शन करने के लिए आए वे महात्मा जब दर्शन करने आए तो जय और विजय पर दृष्टि नहीं डाली वे सीधर सीधे भीतर प्रविष्ट हो जाने लगे तब जय और विजय को अपमान लगा कि मुझसे पूछे बिना ये जा रहे हैं उन लोगों ने उनसे तर्क वितर्क किया हम क्यों खड़े किए गए हैं यहाँ अगर हम द्वारपाल हैं तो क्या आपका यह कर्तव्य नहीं है कि आप हमसे पूछ भीतर जाएँ आप आए और सीधे भीतर चले जा रहे हैं वह कह तो य रहे थे कि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है किंतु सत्य तो यह था कि उनके मन में अहम वृत्ति उत्पन्न हुई कि वे भी कम नहीं हैं जब शिष्य के मन में गुरु से होड़ की भावना आ जाए गुरु से ईर्ष्या उनके मन में उत्पन्न हो जब जीव ईश्वर से इस रूप में ईर्ष्या करने लगे तो उसकी अधोगति होती है शास्त्र कहते हैं कि वैकुंठ में जितने व्यक्ति हैं उन सबका रूप भगवान के जैसा ही होता है सब चतुर्भुज होते हैं सब श्याम वर्ण के होते हैं अब जय विजय को यह लगने लगा कि क्या हम उनसे कम हैं जिनका यह दर्शन करने जा रहे हैं ये हमको क्यों नहीं देख लेते बस यह वृत्ति जहाँ आई हम उनसे कम है क्या जिसे देखो सब उधर ही चले जाते हैं हम जहाँ खड़े हुए हैं कोई हमारी ओर देखता ही नहीं हमें कोई महत्व ही नहीं देता देना चाहता इसका अभिप्राय यह है ये इतनी ऊंचाई तक उठने के बाद भी जीव का वैकुंठ मानव के सारूप्य नित्य भगवान का इतना सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी यह ईर्ष्या का रोग यह असूया की वृत्ति इतनी व्यापक है कि वहाँ तक पीछा नहीं छोड़ती जब यह वृत्ति आती है तो उसमें संकेत यह है कि सोचना चाहिए कि भगवान जैसे दिखाई देने पर भी स्वभाव भगवान के जैसे है क्या भगवान तो भक्तों के लिए बड़े उदार हैं वे द्वारपाल इसलिए थोड़े ही रखते हैं कि जो आवे उन्हें रोक दो पहले हमसे पूछ लो तब ले आओ वे द्वार पर सेवकों को इसलिए नियुक्त करते हैं कि भक्तों के आते ही उन्हें स्वागत करके आदरपूर्वक तुरंत ले आओ जिनका कार्य भगवान से मिलाना है उन्हीं में ईर्ष्यावृत्ति आ गई असूयावृत्ति आ गई यही जीव के पतन का कारण बना तब वही सूत्र है कि देहरी पर खड़े हैं एक पग भीतर रखा तो वैकुंठ में और एक पर पग बाहर रख दिया तो वैकुंठ से बाहर हो गए उस संसार में आ गए जो कुंठाओं से भरा हुआ है उसका अभिप्राय यही है सर्वत्र सूत्र यही है चाहे कश्यप ऋषि कहें चाहे भगवान कहें या चाहे यहाँ पर विश्रवा मुनि मूल तत्व शुद्ध सत्व है परम कल्याण में है पर जब हमारे अंतःकरण में कुमति आ जाती है तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि हमारे जीवन में दुर्गुणों का दुर्विचार का जन्म होता है